शब्द की नित्यता को लेकर के चल रहा था पूर्व पक्षी ने बहुत सारे हेतुओं को प्रस्तुत करके शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए प्रयास किया तो सारे प्रयासों को देखता गया देखता गया देखता गया जितने बोलेगे जितने पक्ष में जितना बोलना है अब वो बस कर दिया ठीक है ना। अब देखिए उत्तर देंगे इसका। तो पूर्व पक्ष को समझे तो तो बात कह रहे अखंड है इसका कोई खंडन संभव नहीं है ऐसे ही हमें भान हो रहा था जैसे कुछ पहले दिन समय पहले शास्त्रकारों ने एक पूर्वोक्ष हमारे सामने रखता है क्यों रखता है इसलिए रखता है हमारे अंदर यदि कुछ है वो बाहर निकले बाहर निकलने के बाद उसकी शोधना करेंगे इसमें है कुछ सच देखेंगे इसके लिए क्या करते हैं भड़काने वाली शब्दों में भड़काने वाले शब्दों में हम सवाल करते हैं तो ये सवाल तो संसार में हर जगह पर होता ही रहता है ना इसको हम पूर्वपक्ष कहते हैं ठीक है ठीके? और हम भी जब तत्व तत्व ज्ञान के प्रति आगे बढ़ेंगे ना इस प्रकार के पूर्वपक्ष हमारे मन के अंदर भी उठेगा यदि पूर्वपक्ष हमारे मन के अंदर नहीं उठता हो तो कोई उत्तर ढूंढने के लिए हम भी प्रयास नहीं करते इसी प्रकार क्या है हमें जो मन मिला वो बेकार हो जाता है बुद्धि मिली वो भी बेकार हो जाती है पर ऐसे तो होने नहीं देते ये मानव समूह इसलिए प्रश्न प्रश्न का उत्तर और प्रमाणपूर्ण बातें ये संसार में होता रहता है अब इसके उत्तर देंगे कौन मीमांसाकार सिद्धांति इन पूर्व का समुचित उत्तर देंगे आलोचना करके उत्तर देंगे वो देखेंगे सबसे पहले क्या था सबसे पहले आक्षेप क्या था कर्म एक तत्व दर्शनाथ छठा एक आचार्य कुछ आचार्य लोग इस शब्द को उत्पन्न हुआ हुआ मानते हैं कैसे तत्व वे देखे देखिए किसने ताली बजा दिया शब्द की उत्पत्ति हुई ताली बजाने से पहले नहीं था तो इसलिए जो शब्द जो होता है एक कर्म है यानी उत्पन्न होने वाला है ये देखने में आता है या एक लोहे के टुकड़ा नीचे है ऊपर से एक पत्थर गिरा संयोग हुआ आवाज आई और वही लोहे का जो पत्रक है नीचे है वो पतनाल का पानी उसमें गिरता है बारिश के समय पर आवाज़ आ जाती है और किसी चीज को गर्म करते हुए उसको तोड़ दीजिए आवाज़ आ जाती है और किसी चीज में वायु का भारी संपर्क होता है उसमें भी शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है, है ना तो पृथ्वी में पृथ्वी टकराने से या पृथ्वी में जल के टकराने से या पृथ्वी में अग्नि के काम करने से या पृथ्वी कण में वायु के टकराने से शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है ठीक है ना तत्व दर्शन का यह मतलब होता है और सिद्धांत क्या उत्तर देते हैं हम बोलेंगे पहले फिर लिखेंगे फिर अर्थ लिखेंगे फिर समझेंगे सूत्र है समम तो तत्व दर्शनम अभी लिखेंगे समम सामम तो तत्र दर्शनम चार पद है उच्चारण हो अर्थ लिखिए उच्चारण होने के बाद उच्चारण होने के बाद सुनाई देना उच्चारण होने के बाद सुनाई देना नित्य पक्ष में और अनित्य पक्ष में समान है नित्य पक्ष में और अनित्य पक्ष में समान है अर्थ हो गया चार पद हैं समम तू तत्र दर्शनम इसमें जो अभी देखिए लिखने के लिए नहीं ये समझने के लिए इधर जो तू शब्द है अभी तक शब्द को अनित्य बताने वाले के पक्ष को पलटाने के लिए है ये तू शब्द क्यों तू शब्द को इसलिए रखा अभी तक पूर्व शब्द को अनित्य बताने में उत्सुक होकर के बात कर रहे थे चार पांच सूत्र उन्होंने बता भी दिया अभी देखिए सूत्र के अंदर तू पद आ गया इसका मतलब उसके पक्ष को हम पलटा करके शब्द की नित्यता को लेकर के बात करने के लिए जा रहे हैं इसको कहते हैं पक्ष व्यावृत्ति अनित्य पक्ष को हटाना हटाते क्यों क्योंकि अपने नित्य पक्ष को रखने के लिए कुत्ता करता है ना कुत्ता शाम के समय पर जैसे घूमते घूमते घूमते घूमते गिली गिली घूमते घूमते सूंघते सूंघते जाता है हम सोचेंगे कोई खाने के की ढूंढ करके जा रहे हैं नहीं ये अपने पेशाद का जो बू है ना उसको ढूंढ रहा है तो वहां एक पिल्लर था जिसके ऊपर वो पहले दिन पेशाब किया होगा वहां करके सूंघ लिया तो उनको लगा या तो गंध कम हो गया अपनी आइडेंटिटी वहां कम हो रही है या तो और किसी कुत्ते की आइडेंटिटी और पेशाब उधर पड़ गया वो क्या करते हैं है। कुतिया भी पैर उठाती है कुत्ता भी उठाता है, तो क्या करता है? छुट बोल करके थोड़ा सा वहां लगा लेते हैं ये क्यों लगा लेता हैं यह है तू यह है सूत्र का तू यह है क्योंकि दूसरे कुत्ते का जो पेशाब उधर जो पड़ा ना उसके बुक को मिटाने के लिए अपने पेशाब को थोड़ा ऊपर से इसको क्या बोलते हैं रिमपोज करना आ, करता है आ, उसके बाद में क्या करेगा वो चले नहीं जाएगा देखेगा ठीक हुआ या नहीं हुआ तो ठीक हुआ तो चल पड़ता है फिर दूसरे स्पोट के लिए चले जाता है इस प्रकार क्या है कुत्ता अपने एरिया को सुरक्षित, सुरक्षित।, सुरक्षित। ये को पहचान लेते हैं और सुरक्षित रखता है और दूसरे शत्रु को ये दूसरे गिली का आ गया तो उसका पहचान भी कर तो शब्द को लेकर पूर्व पक्ष की बात आ रही थी उसके भू था उस भू को मिठाने के लिए अपने पक्ष की भू को उधर लगाने के लिए वासना को लगाने के लिए सूत्र में कौन सा पद को रखा तो इस प्रकार रखने वाले तू शब्द को कहता है पक्ष व्यावृत्यर्थम पूर्व पक्ष को हटाने के लिए अब हटाते क्यों अपने पक्ष को रखने के लिए रखने के लिए कभी कभी रेलगाड़ी में ऐसा होता है अपने जगह पर किसी की पेटी आ जाती है ना तो बेटी हाथ में लेकर बोले भाई हम अपनी पेटी कहां रखेंगे तो वो क्या करते हैं अच्छा अच्छा इधर आप बैठते हो तो थोड़ा सरका देते हैं तो इधर क्या बताया तत्र दर्शनम समम तत्र का मतलब उच्चारण हो यह लोकेटिव है लोकेटिव।, लोकेटिव लोकेटिव दो प्रकार से आएगा एक स्पेस में आएगा एक टाइम में आएगा लोकेटिव जो होता है एक तो स्पेस में आएगा एक तो टाइम में आएगा तो तत्रा का वहां ये अर्थ भी होता है आ, उस, उस समय टाइम है तो समय। उस समय स्पेस है तो वहा तो इसका मतलब उच्चारण होने के बाद सुनाई देना दर्शनों का मतलब सुनाई देना उसका बोध होना समम आपके पक्ष में और हमारे पक्ष में कोई फर्क नहीं समान है हम भी नित्य मानने वाला भी किसी को कुछ सुनाने के लिए उच्चारण करता है अनित्य मानने वाले भी किसी को कुछ, कुछ सुनाने के लिए तो उच्चारण से सुनाई देने से शब्द अनित्य है यह सिद्ध नहीं होता कहने का यह मतलब है तो सबसे पहले उनको में डालेंगे इसलिए सबसे पहले एक संदेह की बात की नित्य पक्ष में और अनित्य पक्ष में समान जो बसे उच्चारण होने के बाद ही सुनाई देगा इसलिए आप जीत गया ऐसी बात नहीं है अब मैं जीत गया ऐसी बात भी नहीं है अब मेरी जीत के लिए मैं आगे बात रखूंगा पर दो आगे बात को रखने के लिए इन्होंने जो पक्का करके उल्टा जो लगाया ना उसको नीचे उतारना पड़ता है जैसे कि हमारे घर में कूड़ा कचरा उठाने वाला आया हम घर पर नीचे तो हमने देखा ये गेट खुला पड़ा है इसमें से वो थैली लेकर के बोरी लेकर के जा रहा है तो हमने इधर आकर के देखा हमारी कढ़ाई धोकर करके हम दल उल्टा करके वहां रखी थी ये कढ़ाई दिखाई दिखा नहीं दे रही है इसका मतलब ये तो नहीं है ना उसके बैग में कढ़ाई है और ये भी नहीं उसके बैग में कढ़ाई नहीं है ये भी नहीं तो हमारे संदेह हो जाएगा क्या कढ़ाई शायद इसने उठा लिया हो नहीं तो उसके अंदर क्यों घुसा और कढ़ाई दिखाई नहीं पड़ती है फिर पत्नी को बुलाया मैंने आपने तो जाने से पहले उठा करके अंदर तो नहीं रखी है नहीं, नहीं नहीं नहीं आपके सामने ही मैंने बाहर उल्टा करके रखा पानी जाने के लिए कढ़ाई तो वहीं यही थी तो हमारे एक शक आ गया ना ये कोई पक्का नहीं है ना उनके बोरी के अंदर हमारी कढ़ाई है क्योंकि बोरी का जो आवरण है कढ़ाई अंदर है तो ढकलेगा दर्शन हमारा नहीं होगा तो संदेह हो जाएगा तो क्या करेंगे हम आप बोरी उतरो बोरी को उतार देंगे उतारने के बाद उसको खुलवाएंगे खुलवाने के बाद उसके अंदर देखेंगे समझ में पक्ष व्यावृत्ति कैसे कर लिया उन्होंने शब्द को अनित्य बताकर के क्या कर दिया हम जीत के बोल करके ऐसे कर रहे थे उन्होंने तो एक संदेह की बात की देखिए नित्य पक्ष में अनित्य पक्ष में दोनों में शब्द यदि सुनाई देना चाहिए तो उच्चारण होना है नित्यवादी के लिए भी उच्चारण करना पड़ेगा अनित्यवादी को भी उच्चारण करना पड़ेगा तभी शब्द सुनाई देगा नहीं तो शब्द नहीं। अब चुप बैठता हूं आपको कोई पाठ सुनाई नहीं देगा ठीक है ये सूत्र हो गया क्लियर हो गया आगे पढ़ाना है मीमांसा मीमांसा में नहीं, आगे, आगे आपको एनी पढ़ाने एनी का एनी है है ये ये आगे पढ़ाना है। आगे ये एनी सुनने एनी एनी के बाद आपको समझ में आया बोला ना इसलिए मैं तो इसलिए डराने तो के लिए बोला आपको पढ़ाने का है आगे <laughs> आपको ये पढ़ाने का है आगे दूसरे सेक्टर में पढ़ाएंगे ना देखिए ठीक बोला ना ये है है प्रिंसिपल तो आगे देखिए तो सूत्र हो गया सूत्रार्थ हो गया तात्पर्य समझ में आया ना आगे बढ़ेंगे सत परम आदर्शनम विषयानागम विषयानागमान लिखिए सतः सतमदर्शनम देखिए लिखने से पहले नहीं नहीं नहीं नहीं सूत्र सूत्र लिखने से पहले एक बार मेरे चेहरे पर देखिए परमदर्शनम परम प्लस परम आदर्शनम आप इसको दूसरे तरह से भी उच्चारण कर सकते हैं परमा दर्शनम परम दर्शनम नहीं परम अदर्शनम दो पद है वहां इसलिए सतह परम अदर्शनम क्लियर हो रहा है ना सतह परम अदर्शनम जोड़कर बोलेंगे तो सतह परम अदर्शनम विषयानागमत विषयानागमाद ये तेरहवां सूत्र है यह भी सिद्धांति का है उत्तर दे रहा है तो कहते हैं सतह अर्थ लिखेंगे सतह शब्द के नित्य होता हुआ शब्द के नित्य होता हुआ उच्चारण के बाद उच्चारण के बाद सुनाई न देने में यानी उस शब्द को दोबारा सुनाई न देने में सुनाई न देने में कान को कान को कान का मतलब श्रोत कान को वक शब्द प्राप्त होने से प्राप्त नहीं होने से होता है वह शब्द दूसरे बार प्राप्त नहीं होने के कारण उच्चारण के बाद सुनाई न देने में हाँ सूत्रा शब्द के नित्य होता हुआ उच्चारण के बाद सुनाई न देने में वह शब्द कौन सा शब्द उच्चारित शब्द वह शब्द दूसरे बार श्रोत्रेंद्रिय को न प्राप्त होने से होता है सुनाई देना सुनाई न देना दूसरे बार प्राप्त न होने के कारण होता है यानी उच्चारण के बाद लिख लिया पूरा हां उच्चारण के बाद सामने वाले व्यक्ति को वो शब्द सुनाई दिया उसके बाद में क्या हो गया फिर सुनाई नहीं दिया नहीं। कोई कहते खत्म हो गया नष्ट हो गया ठीक है तो यहां बोलते नष्ट हो गया नहीं बोलते जो शब्द एक बार सुनाई दिया और सुनाई देने के बाद चला, चला, चला गया चला गया का मतलब नष्ट हो गया ऐसा नहीं है ना में गांधीनगर छोड़कर के चला गया इसका मतलब नष्ट हो गया नहीं है ना तो ऋषि कहते हैं जो उच्चारित शब्द एक बार जो सुनाई दिया ना तो चारण के बाद वो तो चला जाता है जो चला जाएगा तो श्रोतेंद्रिय उसके पीछे नहीं चला जाता श्रोतेंद्रिय तो यहीं पड़ा है तो शब्द वापस आकर के दीबार श्रोतेंद्रीय के पास नहीं आता है इसलिए क्या है शब्द नष्ट होने से सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा नहीं शब्द जो वह शब्द विद्यमान होता हुआ दिवार श्रोतेंद्र के पास संयुक्त होने के लिए नहीं आता इसलिए सुनाई नहीं, नहीं।, नहीं दे रहा है यह किसका उत्तर है अस्थानात इस पूर्ववक्षिक के सूत्र का उत्तर है यानी शब्द के विद्यमान रहने पर वहां श्रोत्रेंद्रिय हो तो सुनाई देगा शब्द हो शोत्रेंद्रिय न हो सुनाई नहीं देगा श्रोतेंद्रिय हो शब्द न हो तो भी सुनाई नहीं देगा ठीक है ना यानी दोनों का संयोग होना जरूरी है और दोनों का संयोग उच्चारण के बाद एक बार होगा मां ऐसे मैंने शब्द का उच्चारण किया ये एक बार सुनाई दिया देगा द्विवार सुनाई देने के लिए इस शब्द में श्रोतेंद्रिय में संयोग होता नहीं ठीक है परंतु दूर में रहने वाले व्यक्ति वो तो हमारे सुना सुनने के बाद दीवार हम जब नहीं सुन रहे ना परंतु तो दूर में रहने वाले व्यक्ति उसको सुनता है यदि उच्चारण करके सुनाई देने के बाद खत्म होता तो दूर में रहने वाला उस शब्द को कैसे सुनेंगे अब देखिए हो गया ना न्याय दर्शन में कैसे जोरदार वाद किया था अब देखिए मीमांसा में कैसे हो रहा है अब इसलिए देखिए संसार में किसी चीज को बताने में दृष्टि होती है दृष्टि क्या होता है हम ऐसे देखेंगे तो ये कुछ और दिखाई देगा और पीछे जाकर के देखूंगा तो वस्तु तो वही है उसका कुछ और पहलू दिखाई देगा ठीक है ना तो मीमांसा में शब्द की नित्यता को लेकर के बात हो रही है वो न्याय के वैशेषिक के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है यहां बात जो हम बोलते हैं इस दांधी की बात को कोई खंडन कर ही नहीं सकता तो सूत्रकार से क्या हुआ सदहा शब्द दो है सदा अर्थ लिखा नहीं है लिखा।, लिखा तो सतहा एक बार और रिपीट करता हूं मैं सदहा विद्यमान होने वाले शब्द का परम परम का मतलब हम बोलते ना इत परम इत परम इसके बाद तो परम का मतलब है एक बार उच्चारण करके सुनने के बाद आदर्शनम द्विवार सुनाई न देना शब्द के नष्ट होने से नहीं बल्कि विद्यमान शब्द के वहां विद्यमान श्रोतेंद्रिय के साथ संयोग न होने से होता है समझ में आएगी ना जैसे कि पत्र देने के लिए पोस्टमैन आया या कोरियर वाला आया या स्पेशल मैसेजर के साथ पत्र भिजवाया बोला जिस जो एड्रेस ही है उसी के हाथ में ही देना किसी और को नहीं देना ऐसा लिखा है तो पत्र वाह आ गया तो देखा इधर ताला है ठीक है वो क्या करेंगे चले जाएंगे ना पर तो उसी दिन वापस नहीं आएगा अगले दिन आएगा यह मान लीजिए हम जब मौजूद था हम जब मौजूद थे उस समय पत्रवाहक नहीं आया तो भी पत्र नहीं मिलेगा और पत्रवाह के आते वक्त हम ना हो तो भी नहीं मिलेगा हमारे रहते पत्रवाह ना आए तो पत्र नहीं मिलेगा और पत्रवाह के रहते हम ना हो तो भी पत्र नहीं मिलेगा तो पत्र न मिलने का दो दो दो, दो निमित्त है एक में से किसी का न होना ठीक है तो शब्द सुनाई कब देगा उच्चयुद्ध होने के बाद कान के साथ उस शब्द का विषय का संबंध होगा तो सुनाई देगा संबंध ना हो तो सुनाई नहीं देगा तो सुनाई न देने से वो नहीं है बोलना अब तो मान लीजिए मैंने एक एक पिटाई दी, दी। वो जोर से पर आसपास में कोई नहीं था तो मैं बोलता कितना भी जोर से चिल्लाओ ये कोर देता है, तुम चिल्लाओ आसपास में कोई मक्खी भी नहीं है तो किसी को सुनाई देगा नहीं सुनाई देगा और बाद में बोले बोली ने ने पिटाई की तो जोरदार थी मैंने तो मेरा जान निकल के सोचा मैंने चिल्लाया अरे हमने तो सुना नहीं वो शब्द के ना होने के कारण सुनाई नहीं दिया शब्द के होते हुए सुनने वाला भी तो चाहिए हाँ इसलिए कहा न्याय दर्शन में क्या कहा इंद्रियाम ज्ञानम अपने अपने विषय का अपने अपने इंद्रिय के साथ जब संयोग होगा उस संयोग से जो बोध की उत्पत्ति होती है वो प्रत्यक्ष है तो शब्द क्या है शब्द जो है कान का प्रत्यक्ष है तो इसका मतलब सूत्र में शब्द को नित्य मान रहा है उस नित्य शब्द को हम उच्चारण करके सुनाते हैं न कि उत्पन्न करते हैं नित्य शब्द को सुनाने के लिए उच्चारण चाहिए जैसे कि बोलते हैं ना सब्जी है पात्र में पद परोसने के लिए स्पून चाहिए स्पून सब्जी को पैदा नहीं करता यह करता है नहीं करता सब्जी को तो हमने पात्र में बना करके रखा पर तो पूर्ण न होने के कारण नहीं परोसा जा रही है ठीक है ना तो प्रकार ऋषि का यह मत है शब्द है नित्य पर तो शब्द के नित्य होते हुए जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तो सौदा को मिलेगा नहीं जैसे भोजन कर्ता को परोसे बिना जैसे भोजन नहीं मिल रहा है यह भोजन के अभाव होने से नहीं परंतु परोसने का साधन ना होने से होता ना उसी प्रकार नित्य शब्द को सुनाने के लिए क्या चाहिए उच्चारण चाहिए उच्चारण के बिना नित्य शब्द को किसी के कान तक हम नहीं पहुंचा सकते ये बात हुई अलग ढंग से प्रस्तुत किया ना न्याय दर्शन के ऊपर भी हानि ना हो और हमारी बात युक्ति न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़े आगे देखिए आगे कहा करोदी शब्दार्थ पूर्वोक्ष ने क्या कहा शब्द के संबंध में शब्द करोदी करोदी का मतलब बनाता है करोदी का मतलब निर्माण करता है पहले नहीं था निर्माण करता है संसार में इसे तो व्यवहार होता है करोदी शब्द का व्यवहार निर्माण अर्थ में होता है उत्पत्ति अर्थ में होता है तो ऋषि बोलते हैं आप तो बालक है क्योंकि करोदी शब्द के सारे प्रयोग आप नहीं जानते करोदी शब्द के हाई ईशुकार इशुम करोदी कोई कदर है इशु इशुकार इशुम करोदी यानी चाब के अंदर चाब में बाण को बिंधने वाले बाण को बीधता है इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया करोती और तैतीय संहिता में ऋषियों को मंत्रकृत कहा ऋषियों को ऋषिभ्यो मंत्रकृत ऐसे शब्द है ऋषिभ्यो मंत्रकृभ्यो नमा तो वहां पूछा ये मंत्र तो अपौरुषय है भगवान ने दिया है यह भगवान का मंत्र है तो ऋषि मंत्र करता कैसे हो तो ऋषि बोलते हैं अरे मूर्ख तुम क्री धातु के सारे प्रयोगों को नहीं जानते मंत्रकृत का मतलब है मंत्र के प्रयोग करने वाला हाँ हाँ जी हाँ ईशुभ्यो नमा ये मनसा परिक्रम में आता है ना तो तैतीय संविधा में ऋषिभ्यो मंत्रकृत्यो नमा में मंत्रकृत का मतलब है मंत्र को प्रयोग करने वाला इशु का, का मतलब बाण का प्रयोग करने वाले न कि बाण को बनाने वाला समझ में आगे ना तो क्री धातु को बनाने अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं और साथ साथ में प्रयोग अर्थ में उत्पन्न विद्यमान वस्तु के प्रयोग करने वाले इस अर्थ में भी क्री धातु का प्रयोग होता है तो कर्ता का मतलब करने वाला प्रयोग करने वाला बनाने वाला कई अर्थ है तो शब्दम गुरो, शब्दम मा करो शब्द बनाओ, शब्द को मत बनाओ। ये दोनों प्रयोगों में शब्द को बनाना ये अर्थ नहीं है परंतु शब्द का प्रयोग करो उच्चारण करो ये प्रयोग है ठीक है अब अर्थ लिखने से पहले व्याकरण की दृष्टि में हम देखेंगे उच्चारण इसको थोड़ा श्लेषण कीजिए उत्त प्लस चारण चारण का मतलब है चलाना चारण का मतलब क्या है चलाना जैसे ना प्रचार करना प्रचारण प्रचारण राजनीति दल के लिए नाराज नहीं होना राजनीति नहीं बताऊंगा केवल नाम लेता हूं राजनीति में प्रयोग के लिए प्रचारण शब्द है प्रचारण में क्या है जैसे हमारे सरकार ने जो किया वो तो विद्यमान है ना उसको बताना ही प्रचारण का मतलब है वहां थोड़ा बना करके भी बोलते हैं अलग चीज है जो किया नहीं उसने शुरू किया था वो हमने किया इसे तो बोलते हैं फिर भी अधिकांश जो हम बोलते हैं विद्यमान पदार्थों को उसके बारे में बोलते हैं हमने जो किया अब जो विद्यमान है उसके बारे में बताने को हम कहते हैं प्रचारण तो उच्चारण में कौन सा शब्द है विद्यमान शब्द को उठाओ हाँ। चारण दूसरे के कान तक भेजो पहले से उसको हाँ जो है उसको उत्तारण सहमत हो गया ना कितने जोरदार है देखिए शास्त्र ये मीमांसा शास्त्र है अब देखिए एक छोटे से शब्द को लेकर के देखिए उसकी अर्थव्यापति को देखिए इसी प्रकार प्रत्येक शब्द में क्या है अपने अर्थ को बताने की क्षमता होती है इसलिए ऋषि कहता है शब्द और अर्थ का एक संबंध है वो संबंध स्वाभाविक है स्वाभाविक है शब्द बताएगा मेरा क्या अर्थ है ठीक है ना कोई आकर के पूछेंगे ना जो मैंने तो देखिए बहुत वर्षों से बलदेव जी को फोन नहीं किया एक दिन क्या है मोबाइल जी से इनको नंबर ढूंढ लिया बलदेव जी को फोन करें तो फिर मैं बोलता हूँ बलदेव जी आ, नमस्ते जी कैसे हो तो ये क्या पूछेंगे मेरे से कौन है आप कैसे आप आप कौन हैं कैसे हैं अब मेरी या, मेरे नाम कैसे याद आई ये पूछेंगे ना तो इनको पता होगा मेरे फोन सुनते ही कुछ ना कुछ प्रयोजन को लेकर के ये हाँ नमस्ते जी आपके स्कूल में एक वैकेंसी है तो हमारे एक आदमी है ठीक है ना ऐसे कोई आदमी नहीं है डरना नहीं कल भी आना ठीक है ना तो प्रयोग परम सूत्र लिखिए प्रयोग परम लिखा ना दो पद है प्रयोग परम जो क्री का प्रयोग अर्थ मत लिखिए अर्थ मत लिखिए एक बार स्पष्ट कर देता हूं यहां जो परम शब्द है ना यह फिर अर्थ में है यानी फिर आपने कहा कौन सा करोदी शब्दार्थ आपने यह आक्षेप हमारे ऊपर लगाए ना फिर से कौन सा करोदी शब्दार्थ तो इधर परम का मतलब आपका दूसरा आक्षेप का उत्तर ये परम का मतलब है फिर आपने ये जो कहा ना इसका उत्तर सुनिए उत्तर क्या है उत्तर एक ही पद है प्रयोगस्य। अब अर्थ लिखेंगे अर्थ लिखेंगे और आपका और आपका आक्षेप था और आपका आक्षेप था कौमा करोदी शब्दात इन्वर्टर कोमा में लगाइए यह अक्षर था पूर्वोक्ष करोति शब्दार्थ ठीक है अब कोमा लगाइए यहां क्रिधातु का प्रयोग यहां क्रिधातु का यानी दुग्रिंज धातु का प्रयोग पूरे दादू का नाम बोलेंगे तो डुक्रिं है उसमें डू जाएगा न जाएगा बाकी क्री बाकी रहेगा जैसे कि ये सुरन है ना सूरन सुरन को अब मिट्टी से जब पक जाता है ना उसको उखाड़ देते हैं उखाड़ने के बाद क्या करेंगे उसका सिर काट देंगे उसके बाद में चिलका भी उतार देंगे ना उसमें बहुत सारे ऐसे मोटा मोटा मूल होगा उसको भी हम काट देंगे प्रयोग उसके बाद में होता है उसी प्रकार जो धादू जो है शब्द के धादू वो कुदरती है उसमें आगे पीछे डू और न्य लिखी रहती है जैसे कि बाल धारी के समान जब प्रयोग में हम उसको लेंगे ना उसको संस्करण करना चाहिए तो धादू का संस्करण कैसे करेंगे डू को निकालो और न्य को निकालो किन किन का संस्कार संस्करण करना चाहिए नियम है उस नियम के मुताबिक डू जाएगा वह संस्कृत है और न जाएगा क्योंकि वह भी महिला है बाकी क्या रहेगा क्री उसमें से शब्द बनता है करोदी करता कर्मा करणम ये सारे क्री धादु के भेद है सब में क्री धादु ही विद्यमान है तो क्या अर्थ लिखा क्रिधातु का आ, प्रयोग अर्थ लेना चाहिए न कि निर्माण प्रयोग अर्थ लेना चाहिए न निर्माण मैं वास्तव में, में उच्चारण करते हुए शब्द निर्माण नहीं कर रहा हूं परंतु विद्यमान शब्द को उच्चारण के द्वारा आपके पास भेज रहा हूं हां जीप्लिकेशन हां हो गया ना इतना क्लियर हो गया अर्थ लिख लिया ना आगे चलेंगे फिर बताया फिर क्या बताया तो आया ना सत्वांद्रेजा यौगपद्यात ये नौवा सूत्र है ये पूर्वपक्ष था पूर्वक्ष ने कौन सा आक्षेप लगाया शब्द को अनित्य बताने के लिए एक ही समय पर अलग अलग देश में बैठने वाले एक ही शब्द का अलग अलग उच्चारण करते हैं जैसे एक अवर्ण है अवर्ण को मैंने कहा नहीं मान लीजिए अब हम सब मिलकर के ओंकार का उच्चारण करेंगे तो स्टार्ट कर देना, ओम बोल करके, तो ओम का उच्चारण मैंने किया ओम का उच्चारण शुक्ला जी ने किया आप सब लोगों ने किया तो आप हम सब अपने अपने देश में स्पेस में बैठे हैं ना अपने अपने स्पेस में बैठे हुए अनेक प्रणव शब्द का उच्चारण हुआ तो यदि एक आकाश का ये गुण होता तो एक ही समय पर अनेक ओम का ओम की उत्पत्ति नहीं, नहीं होनी चाहिए ये पूर्व पक्षी की ये बात थी अब उसका उत्तर देते हैं एक होते हुए अनेक अनेक स्थान पर किसी चीज ऐसे होता है अनुभव कर सकते हैं चीज एक ही है दो अनेक व्यक्ति अनेक स्थान पर इसका उपयोग कर सकते हैं तो उसका उत्तर सूत्रकार का शब्द देखिए आदित्यवत आदित्यवत यौकद्यम आदित्यवत आदित्य के समान आ आकाश में दिलोगस्त सूर्य के समान सूर्य कितने हैं एक है तब अलग अलग जगह पर खड़े हो करके एक सूर्य को देखेंगे तो सुना दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। या मेरे देखते वक्त आपको दिखाई नहीं देगा नहीं। ठीक है ना तो एक आकाश में रहने वाले शब्द भी ऐसे हैं शब्द को तो रखा है एक शब्द को आकाश में रखा है उस एक शब्द को अलग अलग आकाश स्थान में रहते हुए सैकड़ों व्यक्ति एक ही समय पर प्रयोग कर सकता है कैसे आधी एक आधी स... आदित्य की तरह हां एक सूर्य के प्रकाश को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थान में खड़े हो करके जैसे अनुभव करते हैं उसी प्रकार एक आकाश में रहने वाले एक शब्द को अनेक व्यक्ति अनेक जगह पर करके अनुभव कर सकते हैं कंडीशन इतना ही है अनुभव करने के लिए उच्चारण आपको करना पड़ेगा उच्चारण आपको करना पड़ेगा अर्थ लिखेंगे ना आदित्य एक है आदित्य एक है उस एक आदित्य को अनेक व्यक्ति उस एक आदित्य को अनेक व्यक्ति अनेक स्थानों पर बैठकर या रहकर जैसे एक साथ अनुभव करते हैं जैसे एक साथ अनुभव करते हैं उसी प्रकार एक आकाश के शब्द गुण को अनेक व्यक्ति अनेक स्थानों पर अनेक स्थानों पर रहकर आ ब्रैकेट में लिखिए उच्चारण के द्वारा यानी उच्चारण होने पर सुन सकते हैं इसलिए देखिए अनेक व्यक्ति एक शब्द को एक ही समय पर बना देता है इसलिए शब्द अनित्य है यह सिद्ध फिर आदित्य को भी अनित्य मानो एक बार देखने के बाद खत्म हो जाता है दिवार दिखाई नहीं देता है ठीक है ना आगे आगे उत्तर क्या था प्रकृति विकृत्योश्चा पूर्वक्षी का सूत्र में लिखिए सूत्र था प्रकृति विकलने के विकृति के के रूप में बदलने के कारण और वापस से बनने के कारण शब्द जो है परिणामी पूर्वक्षी का है शब्द जो है परिणामी सिद्ध होता है जो भी परिणामी होगा वो अनित्य देखा जाता है इसलिए शब्द अनित्य है यह पूर्वपक्षी आशय था अब उसका खंडन करेंगे सूत्र लिखिए वर्णांतरम आंध में मकार लिखना वर्णांतरम बिंदी मत लगाइए मा मिख करके वो खोड चिन्ह लिखना वर्णांतरम तो इति प्लस अत्रा या इति प्लस अपी कल अपी बोला था ना इति प्लस अपि इत्यपि अपी वर्णों में विकार नहीं हुआ है अर्थ व्याख्या है वर्णों में विकार नहीं हुआ है विकार होने का मतलब क्या है एक ही वर्ण वहां खड़े होकर के खड़े होकर के अपने शेय पर बदल गया ऐसे होता है कभी कभी कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम करते हैं एक बच्चा ऐसे देख रहा था तो देखते देखते देखते देखते देखते पता नहीं क्या हो गया वहां एक लड़की आकर के खड़ी हो गई ऐसे कभी होगा नहीं होता है ये वास्तव में कैमरा का एक कंप्यूटर का एक टेक्निक है और यह टेक्निक के कारण हमारी बुद्धि धोखा खाती है तो इल इसमें क्या हुआ इतनी बनते वक्त इटी में जो अंतिम इकार है वह इकार वहां से गया कहां गया जहां से आया वहां गया उसके बाद में जो यकार उसमें नहीं था वो कहीं और बैठा था उनको किया। एक जगह पर तुम आकर के बैठो बोल करके समझ में आ गया ना, जैसे कि अमेरिका के, के राष्ट्रपति जब मान लीजिए कहीं चले जाते हैं तो कार्य कौन देखेगा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति देखेंगे ना अब ये हुआ था ना ये जो आतंक हुआ था उस समय क्या है जॉर्ज बुश कहीं जा करके नहीं जॉर्ज बुश तो प्रस्ताव करते हुए सामने आ रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया वाइस प्रेसिडेंट को छुपा दिया क्योंकि राष्ट्रपति को यदि कुछ हो जाएगा आतंक में तो राज्य भारत संचालन क्योंकि उसमें री इलेक्शन नहीं होता बाई इलेक्शन नहीं होता वहां क्योंकि उसका टेनर चार वर्ष के लिए है इसलिए क्या है प्रेसिडेंट मर जाएगा तो उप जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वह राष्ट्रपति बनेगा समझ में आएंगे ना तो इधर क्या है वर्णांतर हो गया वर्णांतर का मतलब तो, एक वर्ण के बदले में दूसरा वर्ण आकर के बैठा इसको विकार कैसे बोलेंगे ये विकार नहीं है ये ट्रांसफर है ये विकार नहीं है ये ट्रांसफर है पूर्वोक्ष ने क्या कहा प्रगति में बदलती है प्रगति को विकृति हो जाती है यानी विकार हो जाता है पर विकार नहीं हुआ फिर क्या हुआ ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर को हम विक नहीं कहेंगे मैनेजमेंट होता है शब्द के मैनेजमेंट में ऋषि ने कहा दो शब्दों को जोड़ करके बोलेंगे तो हमारे जो जीव है ना जीव को कष्ट होगा तो ये दोनों वर्णों को साथ साथ में उच्चारण करने के लिए क्या करना चाहिए ये पास पास में आकर के जब जुड़ेंगे ना तो इस वर्ण को निकालो उसके जगह पर यकार को लाओ अब बोलेंगे ना इकार को निकालो और यकार को लगाओ तो एक को निकाल करके दूसरे को लगाना इसको विकार नहीं कहता है विकार किसको कहता है जो बैठे बैठे बैठे बैठे, बैठे उनमें कुछ शेप बदलेगा तो उसको विकार कहता है परंतु वर्णों में अपने शब्दों के संधि जुड़ते वक्त कोई विकार वहां नहीं होता इसलिए विकार होने के कारण शब्द नीते हैं आपकी यह बात गलत है ठीक नहीं है अब अर्थ लिखिए क्या लिखा कुछ लिखा ना इति प्लस अपि इति जमा अपि इत्यपि इत्यपि इस प्रकार के इस प्रकार के उदाहरणों में इस प्रकार के उदाहरणों में यकार यकार इकार का विकार नहीं यकार इकार का विकार नहीं परंतु इकार के बदले में आया हुआ वर्ण है हां हां इकार इकार को स्थानांतरित करके लाया गया वर्ण है तो सोचना चाहिए ना इकार को हटाएंगे हम हिम्मत से क्यों हटाते हैं क्योंकि यकार है। है।, है ना नहीं तो कौन हटाएगा जैसे कि मान लीजिए एक मंत्री के जो पीए है बहुत बड़ा चोर निकला पर्द वहां रह लगा लगाने के लिए किसी को नहीं मिला तो क्या करेंगे तो सहन है, कुछ कार्य नहीं मिलेगा उनको ही कंटिन्यू कराएंगे ना तो इकार के जगह पर इकार को निकालने में इसलिए हम उत्सुकता दिखाते हैं क्योंकि बदले में लाने के लिए ये इसके पीछे रेडी है सबस्टूट है तो होता हुआ हम उसको ला रहे हैं, ना होता हुआ उसको बनाकर नहीं ला रहे हैं होता हुआ उसको बुलाकर ला रहे हैं। बाद में जब माहौल खत्म हो जाएगा तो एक बार क्या हो गया था एक सड़क है ना सड़क में इतना ट्रैफिक जाम होता था वो सिटी के हृदय भाग में था समझ में आ रही ना तो वहां कलेक्टर एक हिंदू था और जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो क्रिश्चियन था क्रिश्चियन और ये सड़कों में हम देखते हैं ना सबसे ज्यादा एक क्रिस्टो का देवालय है चर्च है और चर्च ने तो बहुत सारे रोड में एनक्रोच करके जगह ले लिया है तो एक जगह पर चर्च होगा तो आसपास में रहने वाला अभी ईसाई होंगे हमारे जैसे हम इधर रख करके वहां मंदिर का निर्माण नहीं करेगा तो बाद में क्या हो गया तो रो सड़क का तो विस्तार बढ़ाना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक जाम उसमें ईसाई मुसलमान हिंदू सब परेशान है तो पढ़े लिखे सारे लोग बोलने लगे ये आ ये तो इसको तोड़ना चाहिए पर तोड़ेंगे तो क्या होगा कम्युनल राइट हो जाएगा तो सरकार ने क्या कर दिया सरकार ने हिंदू कलेक्टर को बोला तुम चुट्टी में जाओ जो सब कलेक्टर होता ना उसको कलेक्टर का पावर दे दिया जो ईसाई था तो उसने क्या कर दिया सेकंड सैटरडे के पहले दिन मजिस्ट्रेट को कहा घर जाओ जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट का उसका कहा घर जाओ उसके बाद में सारे बुलडोसर जेसीबी तैयार कर लिया जितना भी एनक्रोच एरिया है ना पूरे को पूरे को क्या कर दिया रात्रि शुक्रवार के रात्रि सुबह होने तक पूरा हो गया तो ये मुकदमा करने के लिए गया तो मजिस्ट्रेट मिला ही नहीं अगले दिन में रविवार और सोमवार को जब कोर्ट का कोर्ट जब असेंबली हुआ कोर्ट जब उसमें उपस्थित हुआ ना कोर्ट ने इंजेक्शन दे दिया स्टेटस को समझो में आ गया ना अब के? ये हिंदू कलेक्टर को क्यों बदल दिया यदि हिंदू कलेक्टर करने में समर्थ है परंतु तो हिंदू कलेक्टर करेंगे तो वह नाम से फिर झगड़ा पैदा होगा अब क्रिश्चियन एरिया में क्रिश्चियन कलेक्टर है तो, तो ये नहीं नहीं। उसके बाद में ये सारे हो गया हिंदू कलेक्टर को वापस पावर दे दिया उसको फिर सब कलेक्टर बना दिया ये है ठीक है ना तो काम को सिद्ध करने के लिए काम को सरल करने के लिए ये व्यागरण की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया नहीं अपना अपनाएंगे तो संधि में जुड़े हुए शब्दों का ठीक उच्चारण हम सरलता से नहीं कर सकेंगे ऐसे बोल बोलना पड़ेगा उसको भी जल्दी जल्दी बोलकर देखिए ठीक है ना अब देखिए बातों को देखने का देखने की दो दृष्टि है एक शास्त्रीय दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि में वर्णाविकार नहीं हुआ इसके बदले में वर्ण का स्थानांतरण हुआ और लौकी दृष्टि से देखेंगे लौकी बोले, बोलेंगे ये पानी ने कैसे निकाला पता है? पानी ने ठीक है ना जी ठीक है ना तो इधर <laughs> तो राजनीति के मंच पर ऐसे होता है वो नेता क्या है अपने दुश्मन के प्रति चिल्ला चिल्ला करके बोलेंगे अनुयावेंगे तो बोल बोल तो तो के <laughs> उनका केवल विकार प्रकटन था किसके लिए सामान्य अनुयायी के लिए इस प्रकार की बात को भी तो इसको जो शास्त्रीय दृष्टि से वर्णविकार नहीं हुआ लौकिक दृष्टि से और मीमांसा शास्त्र है के व्यक्तियों के बात को इधर प्रामान्यता देंगे ना तो ये शास्त्र कोलाप्स हो जाएगा ये शास्त्र नहीं रहेगा मिल गया अर्थ हो गया ना अर्थ हो गया आगे क्या कहा आगे ये कहा है वृद्धिश्चा अस्य अस्य शब्द पूर्व पक्षी का मद है अस्य शब्द को इस शब्द का उच्चारण बहुत सारे लोग मिलकर के करेंगे तो बहुत बड़ी आवाज़ हो जाती है तो बहुत बड़ी आवाज़ होने का मतलब लड़की को कहते ना अरे तो तुम उस समय चौकी थी इतनी सी थी अब इतनी बड़ी हो गई उसमें क्या आ गया था शरीर में वृद्धि आ गई क्योंकि शरीर नाशवान है इसलिए उसमें वृद्धि और का देखिए फिर फिर तो इसी को लेकर के पूर्वोक्ष बोलते हैं बहुत सारे लोग मिलकर के शब्द करेंगे तो बहुत बड़ी आवास निकलती है आवास में वृद्धि आती है नारे की बात कही है ना कल उसी प्रकार बहुत सारे व्यक्ति शब्द करना बंद कर दिया जब एक करेंगे तो उसका ह्रास हो जाता है छोटा सा शब्द सुनाई देता है इसलिए शब्द विकारी है वृद्धि ह्रास को प्राप्त हो जाता है वृद्धि ह्रास को जो भी प्राप्त होगा वो अनित्य देखा जाता है इसलिए आपके शब्द भी अनित्य हैं है। ये पूर्णोक्षी का मत था अब उसका उत्तर देते हैं उत्तर में नहीं आए अब प्रश्न में प्रश्न की व्याख्या में थे नाद वृद्धि परा हाँ परा।, <coughs> परा आपके जो अगले अगला जो आक्षेप था परा पर में जो आक्षेप था वृद्धि का आक्षेप वृद्धि के संबंध में जो आपने जो आक्षेप लिया था इस शब्द में वृद्धि नहीं हुई पर किसमें वृद्धि हुई आपको भ्रांति हुई है ये वृद्धि शब्द की नहीं है परंतु नाद की है हा जिसमें जोश आता ना जिसमें कठोरता और नरमी आती है यह शब्द में नहीं मोटे तौर पर शब्द में कहे जाते हैं शास्त्रीय दृष्टि से शब्द में वृद्धि नहीं हुई उसके नाद में धुन धुन में वृद्धि हुई है ध्वनि में प्राय ध्वनि को शब्द को हम पर्यायवाची मानते हैं पर ध्वनि में शब्द में फर्क है तो ध्वनि में वृद्धि आई शब्द में वृद्धि नहीं आई इसलिए ध्वनि जो है नाशवान है अनित्य है पर शब्द वृद्धि खास को प्राप्त ना होने वाले होने के कारण नाशवान नहीं है यानी नित्य है अर्थ लिखिए बहुत सारे बहुत सारे लोग मिलकर के मिलकर के नहीं मिलकर उच्चारण करने पर उच्चारण करने से बहुत सारे लोग मिलकर उच्चारण करने से शब्द में वृद्धि होती है शब्द में वृद्धि होती है ऐसे आपने जो कहा वह ठीक नहीं किए गए आक्षेप का जवाब है तो ये पूछेंगे ना अरे मेरी सारी बातें आपने सारी बातों को आपने काट दिया तो आपकी मान्यता क्या है यह तो बताओ अभी तक आपने हमारे बात की खंडन की और अपनी मान्यता तो बताओ और न्याय दर्शन की प्रणाली कैसा है परस्या खंडनम स्वपक्षस्या कर खंडन तो कर दिया उनको तो रहने नहीं दिया क्योंकि हमारे बात को रखने के लिए जगह चाहिए ना जगह को तो इन्होंने घेर लिया था अब खंडन करके सबको तोड़ फोड़ करके निकाल दिया अब अपनी बात को रखेंगे ये भी करके हम पूरे करेंगे नित्यस्तो सियाद दर्शन सरार्थत्वाद फिर बोलेंगे नित्यस्तु सियाद दर्शन से परार्थत्वाद तो ऋषि कहते हैं तू निश्चित रूप से नित्य सियाद निश्चित रूप से शब्द को नित्य होना चाहिए निश्चित रूप से नित्य तु सिया होना चाहिए क्यों होना चाहिए दर्शन सिया परार्थत्वात् हम जो उच्चारण करते हैं कभी कभी हमारे लिए भी उच्चारण होता है कैसे कोई गुस्से में गाली देता है इसका दो प्रयोजन है दूसरा शर्मिंदा हो जाए उस शर्म के कारण मंज छोड़ के भाग जाए मान लीजिए वो शर्मिंदा नहीं हुआ क्योंकि शर्म नामक कोई नाची सुन में नहीं है तो क्या होगा इतना तो, इतना तो तो हमारे होगा क्या है मेरे अंदर का जो विकार था उसको मैंने निकाल दिया ठीक है ना तो गाली का यह दो प्रयोजन है अपने अंदर के प्रशर को रिलीज करना शुद्धि शुद्धि शुद्धि उसकी तो तो होगी होगी, उसके बाद पीछे उसका जड़ जो है ना जड़ वो, वो ये जड़ बढ़ गया जड़ जड़ आ, इसका मतलब क्या होता है जब बाल को आप काट दीजिए बाल का मूल बहुत शक्तिशाली हो जाता है हाँ और दूसरी बात जैसे कि जैसे कि हमारे खेती में कभी जो कॉफी होता है ना कॉफी का जो पेड़ होता है उसके डालियों को हर साल हम काटते हैं काटने के बाद देखिए ज्यादा स्प्राउट्स आएगा आ, वो जंगल जैसे हो जाएगा तो गाली गाली काट करके जो प्रसर को जो नीचे बाहर निकालना जो चाहते हैं ना वो प्रसर तो तत्काल नीचे निकलेगा पर तो प्रसर का बनाने वाला जो मूल है ना उसका फैक्ट्री ये मजबूत हो जाएगा ठीक है है? बेशरम हो जाएगा बेशरम हो जाएगा। हाँ जी फिर उनके क्या है जैसे ऑटो रिक्शा स्टैंड में जाइए ये भाषा तो चलते चलते उन्हीं की अपनी तंबाकू और थूकना और इसी प्रकार क्या है इस प्रकार की बातों करना हाँ और थोड़े रुकावट आते ही दूसरे को गाली देना वहाँ बहुत सहज हो गया है? जी, गाली से, और... तो जी। गाली गाली जैसे हमारे संध्या उधि करते हैं ना प्रातः संध्या मध्यान्हध्या साय संध्या अब देखिए आसर आ गया बोलना बोलना पड़ता है, पुलिस वालों को बहुत ही देते हैं वाली की, की देखिए भाई महेंद्र जी हमें दूर दूर की बात दिखाई देती है अपने पास की बात दिखाई नहीं देते है। <laughs> तो क्यों कहां दर्शन से परार्थत्वा इधर दर्शन का क्या अर्थ है बताए सुनाई देने को ही इधर दर्शन कहा सुनाई देने के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग ठीक है देखिये बोल रहे ना हमने मोबाइल में गंदी भिजी हमने उठाया वहां से कुछ बोल रहा है तो हमें अंग्रेजी तो मालूम नहीं है तो हमने अपने बच्चों बोल, को बोला पढ़ी लिखी है ना ये पढ़ी लिखी है ये कार्मेल में पढ़ी लिखी है इसलिए इसको थोड़ी अंग्रेजी आती होगी तो उसको बोल रहे बेटा क्या बोल रहा है देखो बेटा बोलते ना तो ऐसे देकर के मम्मी कुछ दिखाई नहीं दे रही बोलेंगे तो वो मामी तो उनको कान में लगाने करके उसको आने अनुभव करने के लिए बोला इसलिए दर्शन शब्द देखो अर्थ में यानी कान से देखो यानी सुनो लिशन, लिशन। तो हम उच्चारण के द्वारा को सुनाने का क्या फायदा है आ, जो अर्थ उस शब्द के संबंध में हमें समझ में आया ये जो आइडिया जो हमें जो मिला ना वो कन्वे करना हमारे उच्चारण का उद्देश्य है और हमारी जानकारी को उन तक पहुंचाना इसलिए अंग्रेजी वाला कहते ना टू एक्सप्रेस वो गाड़ी का नाम भी एक्सप्रेस है क्यों क्योंकि पैसेंजर्स को लेकर के उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पैसेंजर्स को लेकर के यूम चली जाती है इसलिए उस गाड़ी का नाम एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस में गाड़ी है उसमें पासेंजर है उसी प्रकार यह शब्द भी ऐसे एक गाड़ी है गाड़ी गाड़ी कौन सी है यह शब्द जो है वह गाड़ी है उसके अंदर बैठा हुआ जो अर्थ है ये पासेंजर है इस पासेंजर को वहां तक पहुंचाने के लिए शब्द यूबी गाड़ी का हम उच्चारण करते हैं है। समझ में आ गया ना तो नहीं तो क्या होगा शब्द को हम उठा करके नहीं भेजेंगे उच्चारण के द्वारा तो हम जिस अर्थ को बताना चाहते हैं उच्चारण के बिना इसको शब्द को तक कन्वे किए बिना यह अर्थ उधर नहीं पहुंचेगा अब इसलिए क्या है उच्चारण करने का मतलब ही क्या है जानकारी आ, अपनी जानकारी को अपने बोध को अन्यों तक पहुंचाने के लिए होता है ठीक है अब मान लीजिए हम ऐसे गाड़ी में अपने बंधुओं को भेजेंगे वहां पहुंचते तक कि ठवार हो गया एक छोटी सी लॉजिक है, है इसमें हम ऐसे गाड़ी में भेजेंगे ना यात्री पूरे उतरने तक इंजन ऑफ किए बिना वो गाड़ी पड़ी रहेगी उसके बाद में दूसरे यात्रियों को चढ़ाने के लिए या तो आगे जाएगी या तो वाप, वापस आएगी गाड़ी नष्ट नहीं होती है ना तो मान लीजिए ये शब्द अनित्य होता हुआ उच्चारण के बाद एक बार सुनाई देने के बाद वो धमार हो जाता है तो कोई भी ट्रावल ट्रावल एजेंसी करने वाला यानी बात बोल करके अन्यों को समझाने वाला वाणी का उपयोग करेगा क्योंकि अर्थ को लेकर के उनके कान तक पहुंचने से पहले ही शब्द नष्ट हो जाता है फिर अर्थ क्या बिखर जाएगा ना तो उसके दिमाग में कैसे घुसेगा इसलिए शब्द को नित्य हो नित्य नित्यस्तुआ दर्शनस्या परार्थत्वाद शब्द के नित्य होना ही चाहिए क्योंकि शब्द के नित्य होना बहुत जरूरी है हमारी आवश्यकता है शब्द के नित्य होना क्योंकि शब्द के उच्चारण अन्यों तक अपनी बात को पहुंच जाने के लिए होता है शब्द का उच्चारण अन्य लोगों तक अपने अपने बात को यानी अपने बोध को पहुंचाने के लिए होता है तो के कहने का मतलब नित्य शब्द दर बैठा है वो उच्चारण के द्वारा प्रकट होकर के दूसरे के कान तक जाएगा कान तक जाने के बाद ये क्या करेगा आ हमारे दिमाग से निकली हुई वो जो शब्द है ना उनके दिमाग पर घुसेगा फिर वो अर्थ के साथ वहां स्थान ग्रहण करेगा तो उसे क्या होगा शब्द और उसका अर्थ जैसे हमारे मस्तिष्क में है उसी प्रकार उनके मतष्क में ट्रांसफर हो जाता है समझ समझवाएगी ना ये इनकी आख्या शैली है आ जी, आ जी। आ करने वाला है उसके में होता है उसके उसके में में हाँ या तो इसको ऐसा कह लो ना उसको जगाना उसको जगाना हाँ शब्द तो शब्द शब्द ब्रह्म वहां ब्रह्म शब्द इसलिए होता है शब्द ब्रह्म इसलिए कहते है वहां से आविर्भोध होकर के रह करके काम को सिद्ध करने के बाद क्या है लय को प्राप्त हो जाता है कहा मस्तिष्क में ही वो लीन रहता है जब तक आवश्यकता नहीं है निकलता नहीं, नहीं। परंतु कान तक पहुंचाना है तो उच्चारण तो चाहिए ही पर वहां शब्द को हम नहीं बना रहा है पहले से विद्यमान शब्द को केवल हम उच्चारण के द्वारा कन्वे कर रहा है इसलिए हम ये उधर उधर जाने का जो खर्च होता है ना उसको लेते हैं कन्वेयस कन्वेयंस क्योंकि मेरी बात को वहां जाकर के करके आने के लिए जो खर्च है उसको कन्वेस बोलते है वो नित्य तो नित्य है।, है, हाँ। हाँ। है।, हाँ हाँ तो है।, है तो ये नाद्रम्म आदि जो हम जो बोलते हैं ना तो कभी कभी उसको शब्द के पर्याय वाजी मानकर के भी प्रयोग होता है इस शास्त्र में इस शब्द की नित्यता के प्रकरण में शब्द को और नाद को अलग अलग गिना है अलग अलग गिना। नहीं नाद ब्रह्म क्या हो जाता है बहुत सारे हाजी जी नाद जी, ये प्रवाह नित्यदा है उसकी प्रवाह से वो नित्य है ठीक है ना जब उसको बनाएंगे तो बनेगा नहीं बनाएंगे तो पड़ा रहेगा तो इधर नाद में वृद्धि होती है बोला ना तो वृद्धि होने के कारण क्या है नष्ट होगा नष्ट होगा का मतलब क्या है वो कारण रूप में तो तभी भी बना रहेगा क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता नाद के में जो है ना नाद के में हुआ। तो लोग तो लवली बोलेंगे, बोलेंगे, एक, एक तो स्वरूप हाँ। तो तो नहीं बदलता है कैसे की देखिये हम बोल रहे ना मैंने एक जोर से एक बात किसी से की तो एक व्यक्ति आकर के बहुत रहस्य में आपके कान में बोल रहा है रहस्यमय मतलब आसपास में आशापुरी जी को और उनको भी सुनाई न दे इस प्रकार बोल रहा है तो उन्होंने आपके कान में आकर के धीमी गति से बोला उसने वहां यह कहा है वहां जोर तो नहीं होगा वहां उनके नाद में कमी आई पर जिस शब्द को वहां जो कहा वही शब्द को आपको कहा तो नाद में वहां नाद में बोला था उस शब्द को इधर कम नाद में बोला था पर शब्द एक है नाद डिफरेंट है हाँ दो शब्द प्रयोग दोनों में एक ही दोनों है देखिए के उच्चारण करते हैं ना बहुत देर हो गया नहीं नहीं अब समय के पक्के होते हैं तो ओम सहना सहनो भुनको सहबीत कर तेजस्विना पधीतमस्तुम विषावै ओ शादी शांति शाति